संक्षिप्त महाभारत आसुमेधिक पर्व अर्जुन के द्वारा त्रिगर्तों की पराजय पायन जी कहते हैं जन्मेजय क्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगर्थवीर मारे गए थे उनके महारथी पुत्रों और पौत्रों पत्र, ने अर्जुन के साथ वैर बांध लिया था त्रिगर्त देश में जाने पर अर्जुन का उनके साथ घोर संग्राम हुआ पांडवों का यज्ञ संबंधी अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुँचा है यह जानकर त्रिगर्थवीर कवच आदि से सुसज्जित हो पीठ पर तरकस बांधे अच्छे घोड़ों से जुटे हुए रथ पर बैठकर निकले और उस अश्व को चारों ओर से घेरकर पकड़ने का उद्योग करने लगे अर्जुन उनके मन का भाव समझ गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझा बुझा रोकने लगे किंतु त्रिगर्तों ने उनके वचनों की अवहेलना करके उनके ऊपर बाढ़ बरसाना आरंभ कर दिया अर्जुन ने बारम बार मना किया और हंसते हंसते कहा पापियों लौट जाओ जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि धर्मराज की इस आज्ञा को मान करके ही अर्जुन ने त्रिगर्तों को लौट जाने की आज्ञा दी तथा वे लौटने को तैयार न हुए तब त्रिगर्थ राज सूर्य वर्मा को माण समूह से बीध अर्जुन हंसने लगे यह देखकर देशी वीर रथ की, की आवाज से सारी को घर धनंजय और टूट पड़े वर्मा ने अपना हस्त लाभ अर्जुन को एक सौ बाणों का निशाना बनाया तथा उसके अनुयायियों में से जो महान धनुर्धर वीर थे वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे किंतु पांडुनंदन अर्जुन ने अपनी प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाणों के द्वारा शत्रुओं के समस्त बाणों को काट डाला कटे हुए बाण टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े सूर्य वर्मा के परमा पर जो एक तेजस्वी नव युवक था अपने भाई के लिए यशस्वी अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा केतु वर्मा को धावा करता देख वीर व अर्जुन ने उसे तीखे तीरों से मार डाला उसके मारे जाने पर महारथी धृतवर्मा रथ पर सवार हो शीघ्र की छड़ी लगाने लगा भी बालक था, तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देख अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई वह कब बाण हाथ में लेता है और कब उसे धनुष पर चढ़ाता है इसको अर्जुन भी नहीं देख पाते थे केवल उसकी बाढ़ वर्षा ही उनकी दृष्टि में पड़ती थी उन्होंने संग्राम भूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृत वर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हौसला बढ़ाने लगे यद्यपि धृत वर्मा सांप के समान क्रोध में भरा हुआ था तथापि तथा वीर अर्जुन प्रेम के साथ बचा जाते थे। उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। उन, उन्होंने उनके प्राण नहीं लिए इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जान बुझ कर छोड़ दिए जाने पर धृत वर्मा ने उनके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित वार चलाया उससे अर्जुन के हाथ में बड़ी चोट आई उसमें गहरा घाव हो गया अर्जुन को चक्कर आ गया और उनका गांधी धनुष हाथ से छूटकर जमीन पर जा पड़ा यह देखकर धुतवर्मा ठहाका मारकर हंसने लगा अर्जुन ने अपने हाथ का रक्त पोच डाला और क्रोध में भर कर पुनः उस धनुष को हाथ में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की तब त्रिगत देशी योद्धाओं ने चारों ओर से आकर अर्जुन को घेर लिया यह देखकर अर्जुन ने वज्र के समान लोह में बाणों की वर्षा करके उनके अठारह योद्धाओं को मौत की घाट उतार दिया फिर तो त्रिगर्थ योद्धाओं में भगदड़ पड़ गई इधर अर्जुन ने जोर जोर से हंसकर उन्हें सरपा कारबाणों से मारना आरंभ किया उनके बाणों से पीड़ित होकर त्रिगर्थ महारथियों की हिम्मत टूट गई और वे चारों दिशाओं को भाग चले इतनों ही ने भयभीत होकर अर्जुन से कहा पार्थ हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे कौरवानंदन हम विनीत दास की भांति तुम्हारे सामने खड़े हैं आज्ञा दो कौन सा कार्य करें हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करने की तैयार के लिए तैयार हैं उनको ये बातें सुनकर अर्जुन ने कहा राजाओं यदि जीवन की रक्षा चाहते हो तो हमारा शासन स्वीकार करो